शांति शांति ही ओ हम वेदों धर्म की चर्चा कर रहे हैं वेद एक धार्मिक ग्रंथ है वेद धर्म का निर्णायक पुस्तक है तो वेद ने किसको धर्म माना इसकी व्याख्या जो वैदिक साहित्य में मिलती है मनु महाराज ने जिसका विस्तार से वर्णन किया है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं मनु महाराज ने धर्म के जो दस लक्षण बनाए दस पहचान बताई दस उसकी कसौटी गिनाई वो दस परिस्थितियाँ जिसके अंदर मनुष्य को धार्मिक होने से लाभ मिलता है उनकी चर्चा करते हुए हमने देखा धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण हमने इससे पीछे क्रमशः नौ बिंदुओं पर चर्चा की और आज हम उसके दसवें बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं अक्रोध अर्थात यदि मनुष्य को क्रोध आता है तो वह धार्मिक नहीं है हमें क्रोध करना मना नहीं है क्रोध में और यदि क्रोध स्वाभाविक है तो उसका उद्देश्य उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी बुरी चीज़ को रोकना जो हानि देने वाली है उस वस्तु के प्रति विद्रोह विरोध पैदा करना और अपने के अपनी सुरक्षा करना मनुष्य का स्वाभाविक रूप से क्रोध इन कारणों से आता है जब उसका स्वार्थ का हनन होता है उसकी किसी तरह की हानि होती है तो अतिशय दुख जो है वो क्रोध के रूप में प्रकट होता है तो वो क्रोध कहता है ये धार्मिक नहीं बनाता मनुष्य को अधार्मिक बनाता है तो क्रोध के अधार्मिक होने का क्या संबंध है तो क्रोध के अधार्मिक होने का एक संबंध ये है कि मनुष्य जब क्रोध करता है तो उसके निर्णय गलत होते हैं वो अनुचित निर्णय करता है अनुचित बोलता है अनुचित बात सोचता है जब हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं तो उसका आहित सोचते हैं उसका बुरा सोचते हैं और हम जब क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बुराई आती है क्रोध में हमारे पर तनाव आता है रक्तचाप बढ़ जाता है कंपन बढ़ जाता है चिंतन रुक जाता है वाणी क्रूर और क्लिष्ट हो जाती है तो इसलिए अक्रोध अक धर्म का लक्षण का है जो व्यक्ति धार्मिक है उसको क्रोध नहीं आना चाहिए अर्थात तो क्रोध आता है लेकिन उस क्रोध पर उसका नियंत्रण होना चाहिए क्रोध की परिस्थिति पर उसको समाधान करना आना चाहिए और जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करना मना नहीं है लेकिन क्रोध को बुद्धि से करना चाहिए और उसको आवेश से नहीं करना चाहिए इसके लिए एक बड़ा सुंदर संदर्भ महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है वो ये कहते हैं हम बच्चों पर क्रोध करते हैं तो यदि एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं क्रोध करना ही नहीं चाहिए बच्चों को डांटना ही नहीं चाहिए बच्चों को दंड ही देना नहीं देना चाहिए बच्चों को कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो उनको बुरा लगता हो ये भी आती है और अनुचित है कहता है कि एक स्थिति में दंड जो है वो सहायक होता है दंड जो है क्रोध से नहीं देना चाहिए सद्भावना से देना चाहिए एक जज है फांसी देता है लेकिन वो कोई गुस्से में थोड़ी देता है वो उस व्यक्ति से नाराज होकर थोड़ी देता है लेकिन वो उसके अपराध को देखकर उसे फांसी भी दे देता है जेल में भी डाल देता है आर्थिक दंड करके भी छोड़ देता है केवल धमका कर समझा कर भी छोड़ देता है तो उसके प्रति मुझे जो करना है वो क्रोध जो करना है उस क्रोध में आवेश नहीं हो वो बुद्धिपूर्वक हो इसके लिए एक बड़ा सुंदर जो संदर्भ है महावाश्य का पतंजलि लिखते हैं कि जो हमारे बालक हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कहते हैं लालना ताडना ताड़नाश्रेणो गुणा लालयेत पंचवर्षाणी दशवर्षाणी ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र ये बहुत ही आदर्श परिस्थिति है यदि इसका हम पालन करें तो कोई कष्ट कोई असुविधा कोई दुख नहीं हो सकता जो बालक है उसके साथ कैसा व्यवहार कब तक करना चाहिए कहते हैं लालयत पंचवर्षाणी दशवर्षाणी ताड़ये अर्थात पाँच वर्ष तक बच्चा कुछ भी गलती करता है तो वो बड़ा स्वाभाविक करता है उसके पीछे कोई सोच नहीं होता कोई इच्छा नहीं होती कोई स्वार्थ नहीं होता कोई हठ नहीं होता वो बाल सुलभ स्वभाव होता है इसलिए करता है तो ऐसे स्थिति में वो दंड का भागी नहीं बनता उसका कोई काम किया हुआ गलत नहीं कहलाता वो गलती करता है वो बार बार भी करता है लेकिन बार बार की जाने वाली गलती कोई बुद्धि से की गई बात नहीं होती वो सहज बाल सुलभ सुलभ स्वभाव से की गई होती है तो हम उसको उसको रोकते हैं समझाते हैं प्यार करते हैं थोड़ा सा जोर से बोलते हैं लेकिन उस पर गुस्सा नहीं आता उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए लालयत पंच वर्षाणी दश वर्षाणी ताड़येत 5 से 15 तक की जो स्थिति है इस समय बालक समझदार होता है वो इतना बुद्धिमान नहीं होता कि वो उस काम को अपनी बुद्धि से लाभ हानि सोच कर करे लेकिन वो करता है लाभ हानि के स्थान पर डर से करता है तो यदि इन समय में यदि डर उस पर ऊपर नहीं होगा तो वो श्रेष्ठ मार्ग पर चल नहीं पाएगा वो उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वो इस ओर चले तो उसे एक ही दूसरी चीज़ बचती है दूसरी परिस्थिति बचती है भय की तो वो कहते हैं कि दश वर्षाणि वर्षाणिताड़ेत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र और जिस समय हमारा बालक सोलह वर्ष का हो जाता है तब उस पर डांट से दंड से काम नहीं चलता है उसकी समझ विकसित हो जाती है वह हानि लाभ अच्छा बुरा समझने लगता है तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए मित्रवत आचरण करना चाहिए प्राप्ते हेतु षोडशे वर्षे, जब बालक सोलहवें वर्ष में आ जाता है तो उसकी जो परिपक्व समझ है हम उसको समझा करके उसको बार बार बता कर वो काम करा सकते हैं उसे ज़बरदस्ती करेंगे तो वो विद्रोह करेगा प्रतिक्रिया करेगा उसका बहिष्कार करेगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास और कोई उपाय नहीं बचता है कि हम उसको अपने मित्रता के भाव में रखेंगे तो जैसे व्यक्ति अपने को साथी को मित्र मान करके उसके आग्रह को भी स्वीकार कर लेता है उसकी बात को भी मान लेता है अच्छा न लगने पर भी उसके साथ रहता है तो वैसे ही यदि माता पिता सोलह साल के बाद के बालकों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं उनको सही परामर्श देते हैं समझाते हैं हानि लाभ गिनाते हैं और उनको स्वतंत्रता देते हैं तो ऐसे बालक सहज रूप से पथभ्रष्ट नहीं होते हैं इसलिए कहा गया कि क्रोध नहीं करने की ज़रूरत है जो दंड देना है वो कैसे देना है कहता है कि जैसे कि हम घड़े को जब कुम्हार पीटता है तो नीचे से हाथ लगा लेता है अर्थात उसको टूटे न टूटने न दे उसको इतना कष्ट न दे कि उसका मन और शरीर किसी तरह से हानि को प्राप्त हो तो वो कहता है कि लालना श्रेणो दोष यदि हर समय आप उसके लालन में प्यार में उसकी उच्छृंखलता में आपका साथ देंगे तो उसकी वृत्ति खराब हो जाएगी संस्कार बिगड़ जाएंगे आदतें बुरी पड़ जाएंगी तो लालना श्रेयो दोषाह ताड़ना श्रेयो गुणाह लेकिन उसको डर से एक रास्ता बताएंगे तो बहुत सारी अच्छी बातें वो सीख सकता है तो इसलिए लालना श्रेणो गोषा ताड़ना श्रेयो गुण दो, ताडना श्रेणों गुणा तो ऐसी स्थिति में उसको जो ताड़न हम करते हैं उसके पीछे क्रोध आवेश बदले की भावना यदि नहीं होती तो वो क्रोध की श्रेणी में नहीं आता जब हम वैसे किसी से व्यवहार करते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हिंसा है अपमान है झगड़ा है वो क्रोध के कारण होता है आज सड़क पर चलते हुए कोई इतना भी सहन नहीं कर सकता कि भाई रुको कोई इतना भी सहन नहीं कर सकता कि अपनी ओर से चलो कोई इतना भी सहन नहीं कर सकता कि आगे स्थान नहीं है तो इसलिए आप शांत रहिए हम सड़क के किनारे खड़े हैं कोई बात लगती है कि हमें स्वीकार नहीं है तो हम तुरंत उतरते हैं मारते हैं पीटते हैं गाली गलोच करते हैं गाली देते हैं और इसको हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अर्थात ये हमारा अधिकार है लेकिन ये कर कैसे रहे हैं ये क्रोध के आवेश से कर रहे हैं क्रोध में जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से गलत करते हैं और उसका दुष्परिणाम ही हमारे सामने आता है हिंसा क्रोध में होती है मारपीट क्रोध में होती है कटु शब्दों का व्यवहार क्रोध में होता है जब अनुचित काम हैं वो क्रोध में होते हैं जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो क्रोध में करते हैं दूसरे को अपमानित करके अपने को बड़ा सिद्ध करने का यत्न करते हैं तो क्रोध में करते हैं इसलिए यहां पर कहा है कि अक्रोध जो अक्रोध है यह धर्म का लक्षण है अर्थात कोई व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है और क्रोधी है तो वह धार्मिक नहीं हो सकता धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक बनने के लिए क्रोध तो क्रोध पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा इसके लिए महाभारत का बड़ा सुंदर बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि जब द्रोणाचार्य को सभी को पढ़ाने के लिए लगाया गया तो उसमें कौरव पाण्डव भी पढ़ते थे पांडव भी पढ़ते थे पांडवों में पांचों भाई पढ़ते थे उनके साथ युधिष्ठिर भी पढ़ता था सबने गुरु जी ने पढ़ा दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध तो सबने कहा भाई याद हो गया उसने कहा जी याद हो गया पाठ याद है याद है सब याद है लेकिन युधिष्ठिर ने कहा जी मुझे तो याद नहीं गुरुजी ने कहा कि कैसा मंदबुद्धि व्यक्ति है ये बालक तो बहुत ही मंदबुद्धि है जो एक छोटी सी बात को याद नहीं कर पाया इसके सारे साथियों ने याद कर लिया दूसरे दिन तीसरे दिन गुरुजी ने फिर पूछा भाई तुम्हें पाठ याद हो गया तो युधिष्टर ने कहा मुझे तो नहीं हुआ जब उसको डांट दिया दंड मिला तब वो कहता है गुरु याद हो गया बोले अब कैसे याद हो गया बोले गुरुजी आपके डांटने के बाद आपके दंड देने के बाद आपके क्रोध करने के बाद भी मुझे क्रोध नहीं आया और मैं अपने ऊपर नियंत्रण रख सका तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पाठ मुझे याद हो गया ये पाठ मुझे स्मरण हो गया तो ये जो पाठ का स्मरण करना है कि हम जब विषम परिस्थितियों में सामने पड़ जाते हैं कोई हमारे स्वार्थ की हानि करता है हमें आकारण रोकता है नुकसान पहुँचाता है तो उसका हमें प्रतिकार तो करना चाहिए प्रतिकार करना हमारा अधिकार है हमारा कर्तव्य है लेकिन उस पर क्रोध करना जो है वो अनुचित है क्रोध करना यदि अनुचित है तो क्यों है अनुचित उसका कारण है उसका कारण ये है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे मन और शरीर पर अपने अंदर पहले प्रतिक्रिया होती है बुराई के साथ महत्वपूर्ण बात है जो बुरा विचार है उसको हम पनपाने दें अपने अंदर बढ़ने दें और उसका उपयोग करें मान लो हम क्रोध करते हैं और किसी पर क्रोध करते हैं अपने पड़ोसी पर करते हैं अपनी संतान पर करते हैं अपने पत्नी या पति पर करते हैं किसी साथी पर करते हैं किसी राज्य के कर्मचारी अधिकारी पर करते हैं आप उसको थप्पड़ मारते हैं आप उसको गाली देते हैं आप उसके साथ गलत और जो भी आचरण कर सकते हैं करते हैं तो इसका हम तो समझते हैं कि दूसरे पर प्रभाव हो रहा है अर्थात हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे क्रोध से दूसरा भयभीत हो रहा है हमारे क्रोध से दूसरा दंडित किया जा रहा है हमारे क्रोध से उसकी हानि हो रही है ये तो आंशिक बात है हम अपने क्रोध में उसका नुकसान कर सकते हैं कर डालते हैं लेकिन उससे पहले हम अपना नुकसान कर लेते हैं जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध उसके शरीर में पैदा होता है और वो क्रोध जो उसके अंदर शरीर में पैदा होता है वो उसके मन में पैदा होता है तो मन उसका जब क्रोध में होता है क्रोध का विचार उसके लिए आता है वो दूसरे की हानि करना चाहता है तो उसका शरीर क्रोध से प्रभावित हो जाता है उसका जो शरीर का एक एक तंतु है उसका एक एक बाल है रोम है वो भी रोमांचित हो जाता है उसमें भी क्रोध का प्रभाव आता है उसका रक्तचाप बढ़ जाता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं चेहरा तमतमाने लगता है जबान लड़खड़ाती है और क्रोध के कारण शब्द जो हैं कठिन क्रूर और टूटे तू, हुए निकलने लगते हैं तो उस स्थिति में बाहर का कित, व्यक्ति कितना प्रभावित हो रहा है ये तो बाद की बात है लेकिन मूल रूप से जो व्यक्ति उस बात को कर रहा है जो क्रोध का करने वाला है उस पर सबसे अधिक प्रभाव हो रहा है इसलिए क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है वो शत्रु जो है वो मेरा ही नुकसान करने वाला है मेरी ही हानि पहुंचाने वाला है तो इसलिए ऐसे ऐसे विचार को ऐसे भाव को जो दूसरे की हानि तो बाद में करे और मेरी हानि को पहले करे तो उसको हमें कैसे अपने पास रखने का फायदा है कैसे उसको पालने में हमें लाभ है इसलिए जो मनुष्य धार्मिक होता है वो सुखी होता है धर्म जो है वो सुख का कारण है तो जो वस्तु भी सुख देने वाली है वही धर्म का आधार या हिस्सा हो सकती है और क्रोध से कभी भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता न उसे स्वयं को सुख मिलता है और न ही उसे उस, उसके इस व्यवहार से दूसरे को सुख मिलता है इसलिए मनु महाराज जो हैं वो इस क्रोध को धर्म के जो व्यवस्था है धर्म का जो कार्य है उसके अंदर इसको सम्मिलित करते हैं वो कहते हैं अक्रोध जो क्रोध ना करना है किसी पर गुस्सा नहीं करना है किसी को कठोर वाणी नहीं बोलनी है किसी के साथ अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है किसी के शरीर का नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी मन को कुंड नहीं करना है उसको अपमानित नहीं करना है तो इस दृष्टि से हम व्यवहार करते हैं तो वो क्रोध का व्यवहार विनाश नहीं हो सकता जब तक कि हम संतुलित ना हों संतुलित रहते हैं तभी क्रोध से रहित हो सकते हैं इसलिए संतुलित रहने के लिए उचित कार्य करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए हमें क्रोध से दूर रहना होगा क्रोध से मुक्त रहना होगा अपने अंदर जो क्रोध के भाव हैं विचार हैं विषाणु हैं उनको हटाना होगा तभी हम अक्रोध का पालन करके धार्मिक बन सकते हैं और धर्म का ये पूरा लक्षण हम पर घटित हो सकता है वो लक्षण जो कि मनु महाराज ने लिखा है हम सदा ही धृति क्षमा दमोस्ते शौचमेन्द्रियग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम ओ शाम केरा बह शांति रोष धय ह शांति वनस्पति ह शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति sha